मंत्र पाठ ओम ओवतो सहन सह वीर कर्वा वही तेजस्विनावीतमस्तु म विदिषावै शांति शांति शांति आइए आप सभी का जो है योग दर्शन कक्षा में स्वागत है परमात्मा की महती अनुकंपा से असीम कृपा से हम दूसरे पाद का शायद पैतीसवा सूत्र पढ़ेंगे इससे पहले वाला हो गया हुआ ना चौतीस पूरा हो गया हाँ जी हाँ चौ, चौतीस पूरा हो गया हुआ है जी तो अब आगे है निकाल लेंगे भाई जी भी निकाल लीजिए ये दूसरा पाद का थर्टी फाइव नंबर सूत्र है निकाल लिए भाई जी हेलो आवाज नहीं आ रही आपकी पता नहीं भाई जी हेलो हेलो चलिए उनका हाँ निकाल ले लिया निकाल लिए अच्छा चलिए जी तो यहाँ पर जो है अवतरणिका पढ़ते हैं अवतरणिका है प्रतिपक्ष भावना हेतु हे का यदा अस्य अस्युप्रसव धर्म तदा तत्तम ऐश्वर्य योगि सिद्धि सूचक भवती बोल रहे हैं कि प्रतिपक्ष भावना हेतो हो प्रतिपक्ष भावना पीछे पढ़कर के आए हैं कि भाई ये हिंसा इत्यादि जो है हिंसा करना झूठ बोलना चोरी करना ब्रह्मचर्य का पालन न करना परिग्रह करना इत्यादि ये सब जो है विसर्क है ये स्वयं करता है व्यक्ति किसी को हिंसा या दूसरे से करवाता है या कोई कर रहा है तो उसको सपोर्ट कर देता है तो ये जो हिंसा इत्यादि है ये अत्यंत दुख देने वाला है अनंत दुख देने वाला है और अनंत अज्ञान रूपी फल को देने वाला है दुख रूपी फल को देने वाला है ऐसा मन में भावना करके उस हिंसा से झूठ बोलने से चोरी करने से इन सबसे ब्रह्मचर्य के विरुद्ध से बने मन में बार बार ये मन में लाना कि भाई हम यदि किसी को मारेंगे किसी को हानि पहुंचाएंगे तो उससे बहुत अधिक दुख मिलने वाला है बहुत अधिक दुख मिलने वाला है कम दुख नहीं मिलने वाला है पीछे आप पढ़ कर के आए हैं कि यहां पर महर्षि वेद जी ने यहां पर पीछे बता दिया है क्या बताया है कि कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो यदि कोई व्यक्ति किसी को मारा जैसे हमने बकरी को मारा हमने खांसी को मारा हमने सुअर को मारा हमने गाय को मारा किसी ने किसी को मारा तो उसका जो फल मिलता है उसका जो दुख मिलेगा कैसे मिलेगा जो हिंसा करने वाले व्यक्ति का तो पहले हाँ, उसके बल को क्षीण करता है तो वो जो है जो हिंसा करने वाला व्यक्ति है हाँ, तो जैसे मारने वाला व्यक्ति क्या करता है जैसे बकरी को मारा तो बकरी के क्या है वीर को शक्ति को कमजोर करता है कोई यदि गाय को मारता है तो मारने की ऐसी प्रक्रिया है कि परेश उसको कमजोर करेगा फिर जो है शस्त्र उसको शस्त्र से मारेगा फिर उसको जान से मार डाल देगा ऐसे ही भगवान जब उसको फल देता है तो उसने जो पहले क्या किया बकरी को जो मारा बकरी की जो हिंसा की तो हिंसा करने मन हिंसा करने में पहले उसको जो कमजोर किया उसको जबरदस्ती खींच करके ले गया उसको जब जब मैं मैं मैं मैं कर रही है या गाय को जबरदस्ती खींच करके ले गया उसको जो डरा रहा है उसके शरीर के उसे शक्ति को जो क्षीण कर रहा है इसी तरीके से परमात्मा क्या करता है जब वह जन्म लेता है दूसरे बार जो जन्म लेगा अगले बार जो जन्म लेगा तो उसके चेतन और अचेतन जो दोनों उपकरण है वह चेतन और अचेतन उपकरण कमजोर वाला मिलेगा उसका समाज जो होगा वैसे व्यक्ति का जो समाज होगा वह वा कमजोर वाला मिलेगा वैसा व्यक्ति का जो क्या बोलते हैं कि उपकरण जो होगा अचेतन जो उपकरण होगा वो भी कमजोर होगा कहने का अभिप्राय यह हुआ कि समाज आपको भले ही शक्तिशाली दिखता हो परंतु ऐसे व्यक्ति के लिए वह समाज सहायता भी करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी समाज भी कमजोर हो जाएगा ऐसे व्यक्ति का और वो जो शास्त्र को से उसको जो काटता है उससे जो उसको दुख उत्पन्न होता है उसको जो फिर मिलेगा उसको जो उसका फल मिलेगा तो उसको वह क्या कि तिरक मने अर्थात सांप में भिक्षु में इस तरीके का जैसे प्रेत इत्यादि है उनमें जो नीच मनुष्य है इसमें जो दुख होता है ऐसे दुख उसको मिलेगा और उसे जान से जो हत्या कर दिया उसको उससे उसका क्या फल मिलेगा उसका फल मिलेगा कि प्रतीक्षण वो मरना चाह रहा है व्यक्ति मर नहीं पा रहा है आप देखते होंगे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं लोग प्रार्थना करते हैं ओहो हो कितना इसको तकलीफ हो रहा है कितना इसको दुख मिल रहा है पर परंतु मर नहीं पा रहा है व्यक्ति ओहो हो भगवान इसको उठा लो इसको उठा लो ऐसे कहता है व्यक्ति परंतु वह स्वयं व्यक्ति भी मरना चाह रहा परंतु मर नहीं पा रहा है क्यों मर पा रहा है वह जीवन मरे न जिया न जीता है न मरता है बीच में लटका हुआ है क्यों क्योंकि तो उसने पिछले जन्म में वह किसी की जान की हत्या कर दी थी इस तरीके से जब व्यक्ति सोचता है कि बाप रे बाप यदि मैं किसी को मारूंगा यदि मैं किसी की हिंसा करूंगा किसी के भी मैं हत्या करूंगा तो उसका दुख दूंगा उसका अलग फल मिलेगा उसके कम उसको जो कमजोर करूंगा उसका ऐसा फल मिलेगा और जान से मार डालूंगा उसका ऐसा फल मिलेगा ऐसा मन में भावना करके उससे जब दूर होता है ऐसी मन में भावना जब सोचता है कि, कि अनंत दुख देने दे वाला तो प्रतिपक्ष भावना है तो यहां पर यही कर कि प्रतिपक्ष भावना है तो प्रतिपक्ष भावना के कारण से वितर है या वितर्क जो हे है हे कोटी में छोड़ने योग्य है क्योंकि इसका अनंत दुख मिलेगा अनंत अज्ञानता मिलेगी हम इग्नोरेंस से युक्त हो जाएंगे ऐसे जब मन में भावना जब लाता है प्रतिपक्ष भावना जब लाता है तो फिर उससे वितर्क जो है से जो हिंसा इत्यादि है उससे व्यक्ति जब छूट जाता है जब तक वह समझेगा ही नहीं कि इससे मुझे अनंत दुख मिलने वाला है तब उसको छोड़ेगा कैसे उसको हे कैसे होगा अब जिसे मान लीजिए एक व्यक्ति गुस्सा में पॉइजन पी लिया एक व्यक्ति गुस्सा में शरीर में आग लगा लिया एक व्यक्ति अज्ञानता में क्या कर लिया अपने आप को फांसी पे चढ़ा लिया यदि उसको वास्तव में यह पता चले कि मैं जो पॉइजन पी रहा हूं वो मुझे अनंत दुख देने वाला है अगले जन्म में तो दुख देगा ही देगा इस जन्म में भी दुख देने वाला है क्योंकि हमने ऐसे व्यक्ति को देखा हुआ है जिसने गुस्सा के कर पी लिया अब बोल रहा है कि आचार्य जी बचाओ बचाओ बचाओ जिसने गुस्सा में आकर के विष पी लिया वो कहता है आचार्य जी अब मैं आगे नहीं ऐसा गलती करूंगा हॉस्पिटल में तड़प रहा है तड़प रहा है मैंने ऐसे देखा हुआ है अब मुझे बचा लो आचार्य जी मुझे बचा लो आचार्य जी वह ष पीने के बाद जो वह दुख की अनुभूति कर रहा है या अनुभूति कर रही है यदि वह उसको पहले ही ज्ञान से पता चल जाए तो वह विष को नहीं पिएगा इसलिए बार बार विचारना होता है ये तो इस जन्म की बात है अगला जन्म तो उसको और बंधन में लाएगा और अनंत दुख को देगा इसलिए कह रहे हैं महर्षि वेद व्यास जी अब तरनिका में प्रतिपक्ष भावना है तो हो हे या यदा अस्य सूह जब प्रतिपक्ष भावना के कारण से वितर्क जब इस योगी का हेय हो जाता है मन इस योगी का जो हे या वितरक हे के योग जो वितर्क है अप्रसव धर्मान मन अप्रसव धर्म वाले जब वो हो जाते हैं हिंसा अर्थात एक तो मन में हुआ कि हमने समझ लिया कि भाई ये जो है अनंत दुख देगा अनंत अज्ञानता देगी यदि मैं किसी को मारूंगा किसी को काटूंगा किसी को दुख दूंगा परेशान करूंगा जब ये तो उससे फिर व्यक्ति बचता है किसी का हमने मर्डर कर दिया तो ये हमें अनंत दुख देने वाला है अब यदि वह सुधर जाता है और वह उससे बचता है परंतु जब भी मन में भावना आती है तो वह कोशिश करता है कि मैं ऐसा काम ना करूं ठीक है अच्छी बात है ये परंतु जब किसी भी परिस्थिति में मन में पैदा ही नहीं हो जिस ब्राह्मण के मस्तिष्क में ब्राह्मण माने कोई ब्राह्मण जाति नहीं यहां पर ब्राह्मण शब्द आया है ब्राह्मण मानी योगी जो ज्ञान ज्ञानी है जो स्कॉलर है तो जिस ब्राह्मण के मस्तिष्क में जिस योगी के मस्तिष्क में जिस विद्वान के मस्तिष्क में जब वह हिंसा पैदा ही नहीं होता है कि मैं मछली को नहीं खाऊंगा नहीं मारूंगा मैं बकरी को नहीं मारूंगा ये नहीं पहले तो कि नहीं मारूंगा आ रहा है मन में इच्छा कि मैं मछली खाऊं, परंतु जब वो समझ तक नहीं ये मछली खाना अनंत दुख को देने वाला है क्योंकि ये हिंसा है पीछे आपने पढ़ करके आया है पीछे हमने आपको पढ़ाया है कि जाति देश काल समयाव छिन्ना सार्वभव महाव्रतम अहिंसा का पालन करना सत्य का पालन करना ब्रह्मचर्य का पालन करना और परिग्रह का पालन करना ये महाव्रत है इसको महान व्रत कहा गया है तो उसमें कहा कि ये नहीं कर सकते कि जाति के कारण अर्थात मैं जो है क्या करूंगा बस मछली को ही केवल मारूंगा ये मेरे जीविका का काम है और को मैं किसी को हिंसा नहीं करूंगा मतलब नहीं मछली को भी नहीं मारना है ऐसे का देश के कारण मैं हरिद्वार जाऊंगा वहां पर मैं हिंसा नहीं करूंगा तीर्थ में मैं हिंसा नहीं करूंगा मैं काशी में हिंसा नहीं करूंगा मैं जो है गिरजा स्थान जाऊंगा वहां हिंसा नहीं करूंगा नहीं देश देश से भी अनवचिन्न देश से भी रहित है अहिंसा देश में यह नहीं कि हम इस देश में इस स्थान पर मैं नहीं मारूंगा और दूसरे स्थान पर मारूंगा यह नहीं होना चाहिए ऐसे काल मैं इस टाइम में नहीं मारूंगा क्या आज मंगलवार का व्रत है आज मंगलवारी है आज हनुमान जी का व्रत है इसलिए आज मैं मांस नहीं खाऊंगा आज मैं हिंसा नहीं करूंगा आज गुरुवार का व्रत है आज गुरुवार है है, आज मैं हिंसा नहीं करूंगा कोई सोमवार कोई बृहस्पति बारी कोई जो है मंगलवारी ऐसे कोई चतुर्दशी कोई अमावस्या कोई पूर्णिमा बोलते हैं नहीं काल इसमें टाइम से भी हिंसा बंधा हुआ बतावाने कि ये मैं इस मंगलवार के दिन तो मैं मीट नहीं खाऊंगा और दूसरे दिन मैं मीट खाऊंगा तो बोलते हैं नहीं समय से भी अनबच्छिन्न है महर्षि जी कह रहे हैं समय से भी इसको नहीं बांध सकते टाइम से भी इसको नहीं बांध सकते और फिर दूसरा चौथा बताया कि समय समय का मतलब है सिद्धांत तो, क्या प्रिंसिपल बना लिया व्यक्ति ने कि भाई मैं वैसे तो हिंसा नहीं करूंगा परंतु तो हमें देवता की सेवा करनी है देवता के लिए मुझे बलि चढ़ानी होगी तो मैं चढ़ाऊंगा ब्राह्मण के लिए मुझे बलि भल चढ़ानी होगी तो मैं चढ़ाऊंगा मैंने अर्था ब्राह्मण की सेवा के लिए और देवता की सेवा के लिए मैं जो है केवल हिंसा करूंगा और चीज के लिए मैं हिंसा नहीं करूंगा दुर्गा माता देवता है काली माता देवता है ऐसे जो व्यक्ति के मस्तिष्क में आता है फिर काली माता केवल मैं काली माता और दुर्गा माता के लिए ही बलि प्रदान करूंगा मैं दूसरे के बलि प्रदान नहीं करूंगा यह एक सिद्धांत बना लिया मैं और ऐसे ही देवता का मतलब होता है मैं तो आज के आधार पर देवता को लोग क्या मानते हैं इसके आधार पर मैंने बोला परंतु देवता मन विद्वान भाई विद्वान है विद्वान के लिए ही विद्वान यदि चाहता है कि मैं ये खाऊं तो उसके लिए मैं बलि करूंगा और किसी के लिए नहीं करूंगा ब्राह्मण देवता है ब्राह्मण के लिए यदि मैं हिंसा करूंगा तो बोल रहे कि नहीं ना ब्राह्मण के लिए भी नहीं और देवता के लिए भी नहीं ब्राह्मण और देवता में इसे भी होना चाहिए उससे भी रहित होना चाहिए तो ये एक तो यह हुआ मन में कि भाई ये मैं नहीं करूंगा परंतु जब मन में पैदा ही ना हो अप्रसब धर्मान जब मन में हिंसा की भावना ही पैदा ना हो मन में जब झूठ भाव झूठ बोलने की भावना ही पैदा ना हो झूठ बोलने ही की मन में इच्छा ना हो मन वह पैदा ही ना हो अप्रसव धर्म जब हो जाएगा प्रसव धर्म का मतलब पैदा होने वाला पैदा उत्पत्ति जब मन में हिंसा झूठ बोलना ब्रह्मचर्य से विरुद्ध आचरण करना चोरी करना इत्यादि मन में जब इच्छा पैदा ही नहीं होता है तब जो है तत्कृतम ऐश्वर्य जो अहिंसा इत्यादि का पालन किया अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन किया उससे जो ऐश्वर्य की उत्पत्ति हुई उस ब्राह्मण को उससे जो उस ऐश्वर्य की उत्पत्ति हुई उस योगी को तो उस ऐश्वर्य तत्क्रतम ऐश्वर्यम उस अहिंसा इत्यादि तत् बने अहिंसा लेना है उस अहिंसा इत्यादि के पालन करने से उत्पन्न जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य को वह ऐश्वर्य वह गुण का उत्कर्ष जो है वह सिद्धि का सूचक है योगी के सिद्धि का सूचक है कि भाई योगी ने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है योगी सिद्ध हो गया है ये योगी न माने योगी ये सिद्ध हो गए हैं जो भी क्योंकि जब अहिंसा का पालन करता है तो उससे अलग ही व्यक्ति के जीवन में उत्कर्ष आता है जब सत्य का पालन करता है तो उससे अलग ही जीवन में उत्कर्ष आता है जब ब्रह्म अस्तय का चोरी नहीं करता है तो उससे अलग ही जीवन में ऐश्वर्य आता है यदि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता, तो करता है तो उसका अलग ही जीवन में ऐश्वर्य होता है जब वह अपरिग्रह का पालन करता है तो उसका अलग ही लाभ होता है तो वह जितने भी अहिंसा के पालन करने से जो बेनिफिट होता है सत्य के पालन करने से जो बेनिफिट होता है इत्यादि यह तभी होता है जब व्यक्ति के अंदर में वो चीज हिंसा करने की भावना ही पैदा ना हो झूठ बोलने की भावना ही पैदा ना हो चोरी करने की भावना ही पैदा ना हो ब्रह्मचर्य से विरुद्ध कार्य करने की भावना ही पैदा ना हो परिग्रह की भावना ही पैदा ना हो तो यही कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष भावना हे तो हो हेया का यदा अस्य अस्य मन अस्य योगी न इस योगी का अस्य ब्राह्मण ब्राह्मणस्य इस योगी का ब्राह्मण का तदा बोल रहे हैं कि जब प्रतिपक्ष भावना के हेतु से इस योगी के जो हेय बतर्क है होन हे हो मन छोड़ने योग्य हे योग्य जो हिंसादी बितर्क है जब ये अप्रसब धर्म वाला हो जाता है जब ये ये उत्पन्न ही नहीं होता है मन में तब जो है उस समय वह योगी के शुद्धि का सूचक होता है सूचित करने वाला होता है उसके द्वारा उत्पन्न ऐश्वर्य तद्य था जैसे कि करे अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिध वैर जब व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं करता है जब व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं करता है अपने मन में जब हिंसा की भावना नहीं लाता है किसी को मारता नहीं है किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे उसको बेनिफिट क्या होता है तो बता दो अहिंसा प्रतिष्ठायाम माने अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने पर या अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाने पर तत्सन्निध माने उस योगी के सन्निधि में वैद्य का त्याग हो जाता है उस व्यक्ति के सनिधि में समीपता में वैर का त्याग हो जाता है कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जो व्यक्ति अहिंसक होता है उसके समीप जो व्यक्ति आता है दूसरा व्यक्ति जब आता है तो वह भी अहिंसक हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर भी जो वैर है उसका त्याग हो जाता है मैंने कहने का अभिप्राय हुआ कि उसका प्रभाव क्योंकि व्यक्ति का जैसा जीवन होता है और सामान्य व्यक्ति यदि कहेगा कि तुम हिंसा मत करो हिंसा मत करो वो प्रभाव उसको नहीं पड़ेगा परंतु एक अहिंसक व्यक्ति जब कहेगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोगों ने सुना हुआ है कहां तक ये सत्य है मुझे नहीं पता परंतु महात्मा गांधी जी के संबंध में कहते हैं कि महात्मा गांधी जी के पास एक माँ अपने बच्चे को लेकर के आई और कहा कि महात्मा जी ये गुड़ बहुत खाता है और इसके शरीर में घाव बहुत है तो ये गुड़ नहीं छोड़ पा रहा है इसको आप जो है आ, उपदेश दीजिए कि गुड़ छोड़ दे तो वो कह रही कह रहे महात्मा जी महात्मा गांधी जी कि बेटा अगले बेटी अगले सप्ताह आना या उन्होंने जो भी टाइम दिया कुछ समय आना अभी नहीं मैं उपदेशूंगा तो फिर वो जो है जब चली गई वो और वो पंद्रह दिन बाद बीस दिन बाद या जितने दिन बाद एक कहानी समझाने के लिए है कि वो जो है आई अपने बच्चे को लेकर के फिर कह रहे हैं कि बेटा गुड़ खाने से ये होता है उनका इस तरीके से बात तो वो फिर गुड़ छोड़ दिया तो माँ पूछती है कि महात्मा जी ये तो आप पहले ही बात कह सकते तो उसी दिन आज आपने क्यों कहा तो कहा कि बेटी मैं खुद ही गुड़ खाता था मैं खुद ही गुड़ खाता था जिसके कारण मैंने देखा कि मैं छोड़ सकता हूं कि नहीं छोड़ सकता हूं मैं इस पर तपस्या किया इस पर छोड़ा इसके प्रति आसक्ति समाप्त हो गई इसके बाद फिर मैं इसको उपदेश दिया और वह छोड़ दिया कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जब व्यक्ति उस कार्य को करता है स्वयं करता है और फिर वह बोलता है तो उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है उस समाज के व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो यहां पर ये करें कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैर त्याग अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर तत्सन्निधो उस योगी के सन्निधि में वैर का त्याग हो जाता तो सभी प्राणियों के वैर का त्याग होता है व्यास में यही लिखा कि सर्व प्राणी नाम भवती बने सर्व प्राणी नाम वैर त्याग भवती सभी प्राणियों का वैर त्याग होता है यहाँ पर मैं कुछ एक चीज में कहूंगा स्वामी सत्यपति जी यहाँ पर तत्सनिधि में तत्कार कर रहे हैं कि सभी प्राणियों के प्रति उस योगी का वैर का त्याग हो जाता है परंतु ये विचारणीय है तो भाई जब अहिंसा में प्रतिष्ठित हो ही गया तो अपने आप ही वरिष्ठ त्याग हो गया तो फिर योगी के योगी के प्रति योगी का जो है प्रा, माने प्राणियों के प्रति तो सबका वैर त्याग हो जाता है कहने की भाई सत्य का लाभ क्या है सत्य का लाभ ये है क्योंकि तो भाई सत्य कि में प्रतिष्ठित हो जाता है उसको सत्य का लाभ होता है ऐसा नहीं भाई अहिंसा में जब ही प्रतिष्ठित हो गया तो प्रतिष्ठित हुआ ही जब तो वैर क्या हुआ तभी प्रतिष्ठित हुआ तो इस कार अहिंसा प्रतिष्ठा या तत्व का अर्थ जो सब प्राणियों के प्रति उस योगी का वैध भाव छूट जाता है और उसके उपदेश को समझने वाले तथा वैसा आचरण करने वालों का भी यथायुग अपने आचरण के अनुसार अन्य प्राणियों के प्रति वैरभाव छूट जाता है आगे वाले ठीक है परन्तु वो जो है इससे मैं सहमत नहीं हूं इस पर आप लोग विचार कीजिएगा क्योंकि यहां पर और आप व्यास व्यासभाष देखेंगे तो व्यास व्यासभाष में बताया कि सर्व प्राणी नाम भवती माने यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि अहिंसा में जब योगी प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके सन्निधि में अर्थात उस योगी के समीप में जो भी आता है तो सर्व प्राणी नाम भवती बरत्याग सब प्राणियों का बरत्याग होता है क्यों उस योगी का वैर त्याग होता है योगी का तो पहले त्याग हो ही गया हुआ है, तो उसको फिर कैसे योगी का, योगी का त्याग हो ही गया हुआ है। तो अब उसके पास जो आएगा उसके वैर का त्याग होगा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो यही तो अहिंसा में जब प्रतिष्ठित होता है तो उसके समीप में वैर त्याग उसके सन्निधि में अर्थात उस योगी के सन्निधि में जो भी आता है जो भी प्राणी आता है और वह सुधरना चाहता है या तो उसके वैर का त्याग होता है और प्रभाव पड़ता है उस प्राणी के प्रति तो ऐसा समझ गए डॉक्टर साहब हां जी नहीं समझ गया हां जी हाँ. क्योंकि स्वामी जी की व्याख्या में भी जो यही है किंतु उसके सामने उसके संग से अन्य पुरुष का भी वैरभाव छूट जाता है अब क्योंकि वो तक छूट जाता है अन्य पुरुष का परंतु सब प्राणियों के प्रति से योगी का वैरभाव छूट जाता है ये ठीक नहीं है तो वो मेरे दृष्टि में छूटा तो पहले ही हुआ है। तो से छूटा हुआ है तो फिर क्या छूटेगा समझ गया है हाँ जी हाँ। अन्यों का छोड़ जाता है अब है, आगे है कि भाई सत्य बोला तो उससे क्या लाभ होना है जब व्यक्ति सत्य बोलता है झूठ कभी भी नहीं बोलता है तो उसे लाभ क्या होता है तो बताया कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम जब व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है जो सत्यवादी बन जाता है तो सत्य में प्रतिष्ठित होने पर, होने पर क्रिया और फल के आश्रयत्व के क्रिया और फल के आश्रयता होती है तो उस हेलो पता नहीं क्या हो गया चलिए कोई बात नहीं तो मैं बता रहा था कि सत्य में जब व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है तो सत्य में प्रतिष्ठित होने पर क्रिया और फल की आश्रयता उसके अंदर आ जाती है आश्रयता आ जाती है आधारता आ जाती है अर्थात जो भी क्रिया करेगा कि ये हो जाए वो हो जाता है वह जो भी फल की बात होगा करेगा वो हो जाएगा अर्थात जब व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो गया तो उसने क्या कहा कि तुम धार्मिक हो जाओ वो प्रभाव पड़ा वो धार्मिक हो जाता है ये क्रिया क्योंकि क्रिया का अर्थ यहां पर जो है धर्म धर्म की बात है क्योंकि धर्म ये क्रिया है जब योगी सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है सत्य में सिद्धि जब प्राप्त कर लेता है जो भी व्यक्ति जो प्राप्त करता योगी हो गया तो सत्य में जब सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो सिद्धि प्राप्त करने के बाद वह जो भी क्रिया करता है जो भी क्रिया करता है अर्थात जो दूसरे के प्रति कहता कि भाई ये हो ये क्रिया यहां पर कह रहे महर्षि वेद व्याजी कह रहे कि धार्मिको भूया भवती धार्मिक माने धार्मिक हो तो धार्मिक हो जाता है और फल का अर्थ बता रहे स्वर्गम प्राप्त हुई थी स्वर्गम प्राप्त होती भाई तू स्वर्ग बने सुख तू सुखी हो जाएगा तुझे जीवन में कोई दुख नहीं होगा ऐसा जब वह योगी बोलता है जिस व्यक्ति को तो उससे वह व्यक्ति सुखी होता है वह व्यक्ति के जीवन में दुख कम से कम होता है इसलिए कह रहे कि स्वर्गम प्राप्त हुई स्वर्गम प्राप्त स्वर्ग प्राप्त करो ऐसा जब वह सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति कहता है स्वर्ग में सुख सुख को प्राप्त करो तुम तो वह सुखी हुआ कहने का अभिप्राय यह हुआ कि उसी व्यक्ति का आशीर्वाद लगता है ध्यान रखिएगा ये नहीं कि कौे कौ के सांप से बैंग नहीं मरता ऐसे हमारे यहां पर कहावत है कि कौवा कितना भी काऊ काऊ करे मेढक के लिए तो मेढक को नहीं मरना हा यदि वह व्यक्ति यदि सत्यवादी है अहिंसक है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है और यदि वो व्यक्ति यदि जिस व्यक्ति को कहता है कि ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाता है यही कर सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्व सत्य में प्रतिष्ठित सत्य में प्रतिष्ठित होने पर क्रिया और फल के आश्रयता उस योगी में आ जाती है आधारता आशय सा बने आधारता माने उस क्रिया और फल का आधार बन जाता है वह योगी जो भी क्रिया बोलेगा कि यह हो जाए तो वो हो जाता है और जो भी फल बोलेगा कि यह फल तुम्हें मिल जाए तो वो मिल जाता है कहने का अभिप्राय यह हुआ कि उस योगी का वाणी सिद्ध हो गया है तो वाणी सिद्ध हो जाने के कारण वह जब बोलता है तो उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता है कि भाई धार्मिक हो जाओ तुम जैसे उदाहरण के लिए हम अपने महर्षि दयानंद जी को कर ले सकते हैं महर्षि दयानंद जी के जब योगी थे बहुत बड़े योगी थे ऋषि दयानंद जी ऋषि दयानंद जी ने जो शराबी था बेविचारी विचारी शराबी था वो शराबी व्यक्ति और भी गलत कार्य करने वाला व्यक्ति था वह परंतु गाना बहुत अच्छा गाता था वह वो समाज के लोग उसको सबसे निकृष्टम मानते थे कि गलत है ऐसे घटिया व्यक्ति है और बोला शराब पी करके आया या जैसे बोल कि स्वामी जी मैं जो है गाना गाना चाहता हूं उस सभा में जब स्वामी जी उपदेश दे रहे थे तो वो जो है गाना के लिए बुला लिया और स्वामी जी जो है सुने सब सभा सुना जब सब अमीर चले गए बोले कि स्वामी जी आप किस व्यक्ति को मंच पर चला दिए तो ये ऐसा घटिया है बेबिचारी है है शराबी कबाबी है ऐसे व्यक्ति को आपने चला दिया आप अपवित्र कर दिया वो कुछ नहीं बोले दूसरे दिन फिर वह आया फिर बोला स्वामी जी मैं भजन गाना चाहता हूँ वो भजन गाया और बस समाधि हो गए स्वामी जी भजन में लीन हो गए और जब जब भजन समाप्त होता है तो क्या कहते हैं देखो हम लोग यदि किसी को बोले उसका प्रभाव नहीं पड़ता है इतना अमीचंद ऐसा आदमी था गलत आदमी था और बोल रहे हैं अमीचंद हो तो तुम हीरे परंतु कीचड़ में पड़े हुए हो बस हो तो तुम हीरे परंतु कीचड़ में पड़े हुए हो ये जो वाक्य है ये जो दो वाक्य है उसके जीवन को बदल दिया और वह अमीचंद ऐसा अमीचंद बना कि आज हमारे लिए वह पूजनीय है हम उनकी पूजा करते हैं तो ऐसे ही स्वामी श्रद्धानंद को देख लीजिए तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि ऋषिदानंद जी अहिंसा में प्रतिष्ठित थे ऋषिदानंद जी सत्य में प्रतिष्ठित थे सत्य में प्रतिष्ठित होने के कारण उनके मुख से निकला कि हे आमिचंद तुम हो तो हीरे पर किचन में पड़े हुए हो और इस वाक्य ने उसके जीवन को बदल दिया बदल दिया कि नहीं बदल दिया डॉक्टर साहब नहीं बिल्कुल उन्हीं तो। हाँ, उन, अच्छा अच्छा के ऋषि दयानंद अच्छा तो ने सत्य में प्रतिष्ठित थे इसलिए क्रिया उन्होंने कहा कि धार्मिक हो जा हो तो तुम हिरे पर किचन में पड़े हुए हो वो बन गया वह धार्मिक हो गया और फलाश्रयत्व और फल जो है स्वर्गम प्राप्त ही सुखी हो जा बेटा सुख को प्राप्त हो जीवन में सुखी हो तो वह जो है फिर सुखी हो जाता है कहते हैं अमोघ अस्य वाघ इस व्यक्ति का उस योगी का वाणी जो है अमोघ होता है वह कट नहीं सकता व्यर्थ में नहीं जाता है जो भी तपस्वी व्यक्ति है और तपस्वी व्यक्ति यदि मुख से कुछ निकाल दिया पहले तो जल्दी निकालता ही नहीं है उसको जो कोई दुख दिया और यदि वह निकाल दिया तो वो होना ही होना है इसलिए करे कि अमोघ अस्य वाघ इस योगी का की जो वाणी है वह अमोग होती है अरे व्यर्थ नहीं जाती है ये इसमें कर आगे कर भाई अहिंसा हो गया सत्य हो गया फिर अस्तेय अस्त्येय क्या है बोलते हैं अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थान जब अस्त में प्रतिष्ठित हो जाता है योगी अर्थात चोरी के मन में भावना उत्पन्न नहीं होती है वह चोरी बांझ बन गया अर्थात जब वह अस्त में प्रतिष्ठित हो गया चोरी न करना स्त मैं चोरी करना से मैंने चोरी न करना तो चोरी न करना में जब योगी प्रतिष्ठित हो गया और चोरी न करने का मतलब क्या है जी हमने पीछे भी बता दिया हुआ है आज भी सुबह में योग्यशन पढ़ा रहा था तो समझा रहा था मैं चोरी करना का मतलब क्या समझते हैं? कि भाई बिना किसी के पूछे आपने किसी का चीज स्वीकार कर लिया ले लिया वो चोरी है वो तो चोरी है ही पर ध्यान रखिएगा सामने में आप है और मैं हूं और आप मुझे पैसे दे रहे हैं या हम आपको पैसे दे रहे हैं तब चोरी है यदि वह पूर्वक है मने अशास्त्र पूर्वक द्रव्यों का स्वीकार करना पड़तः द्रव्य नाम स्वीकार करना दूसरे से द्रव्यों का स्वीकार करना चोरी है जैसे उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप पुलिस को घुस देते हैं पुलिस को आप घुस देते तो आप घुस दे रहे पुलिस ले रहा है आप इनकम टैक्स ऑफिसर को घुस दे रहे हैं इनकम टैक्स ले तो आप में चोरी कहा है तो नहीं वह चोरी है क्यों चोरी है क्योंकि वह अन्याय पूर्वक ले रहा है वह शास्त्र से विरुद्ध तरीके से वह पुलिस ले रहा है वह चोरी है तो अशास्त्र पूर्वक यदि न्याय से विरुद्ध कानून से विरुद्ध जब दूसरे के द्रव्य को हम एक्सेप्ट जो करते हैं स्वीकार करते हैं तो चोरी है इसको न करना इसमें सिद्धि को प्राप्त कर लेते तो जब व्यक्ति योगी जब अस्तेयम को सिद्ध कर लेता है अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाता है तो सर्व रत्नों पर स्थानम जितने भी प्रकार के रत्न हैं हम सभी दिशाओं में स्थित जो रत्न है वह उपस्थित हो जाते हैं अर्थात जो भी वह चाहता है कि भाई मुझे ये आ, समाज के लिए ये स्कूल बनाना है समाज के लिए मकान बनाना है ये करना है वो करना है अपने आप ही लोग जो है उनके प्रभाव में आकर के धन इत्यादि लाते हैं और वहां पर बिल्डिंग बना देते हैं वहां पर वह उस तरीके का काम कर देते हैं क्योंकि तो योगी के पास तो ढेला तो होता नहीं है पैसा तो होता नहीं है बस वह वा वाणी निकाला मुख से बोला और फिर जो है उसके सामने रत्नों की उपस्थिति हो जाती है धन की उपस्थिति हो जाती है इसलिए कहा अस्तेय अस्त प्रतिष्ठा जब योगी अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाता है तो सर्व रत्नो प्रस्थानम सभी प्रकार के जो रत्न है सभी दिशाओं में स्थित जो रत्न है उपस्थित हो जाते हैं इसी बात को व्यासभाष में करें सर्वधिक स्थान मन स्थान सर्वधिक स्थानी अस्त्य उपतिष्ठानते रत्नानी मने सभी दि... इस योगी के सभी दिशाओं में स्थित रत्न उपस्थित उपतिष्ठे रत्न जो है उपस्थित हो जाते हैं समझिए डॉक्टर साहब अब आगे करें कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो क्या होता है तो बताया कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाता है ब्रह्मचर्य की सिद्धि जब योगी कर लेता है तो वीर का लाभ होता है शक्ति का लाभ होता है क्या उसके उसकी व्यासभाष पढ़िए समझ में आ जाएगा यस्य लाभात अप्रतिघात उत्कर्षयति है सिद्ध विनयेश ज्ञानम आधातु समर्थो इति बोल रहे हैं कि ये बने य लाभात जिस ब्रह्मचर्य की प्राप्ति से लाभात बने प्राप्ति से जिस ब्रह्मचर्य की प्राप्ति से अप्रतिघातात् गुणान उत्कर्ष थी मन ऐसे गुणों को उत्कर्षित करता है ऐसे गुणों को बढ़ाता है जो अप्रतिघात है कभी समाप्त नहीं होने वाला है हनन नहीं होने वाला है कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होता है तो उसके शरीर में तेज उसके वाणी में ओज उसके चेहरे पे ओज इत्यादि जो भी गुणों का जो उत्कर्ष अप्रतिघात है जो अप्रति घात अप्रतिघात अर्थात कभी घात न होने वाला कभी समाप्त न होने वाला इस तरीके का जो है गुणों का को मैंने अपने जीवन में वह योगी बढ़ाता है और सिद्धस् और वह जो है विनेशु विनेशिष्य विद्यार्थी और सिद्ध और वह हुआ जो योगी जो है वह बिने ऐसु अपने शिष्यों में अपने विद्यार्थियों में ज्ञान को धारण कराने में समर्थ होता है अर्थात कहने का अभिप्राय हुआ कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होता है तो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो करके अपने जीवन में और सारे बहुत सारे गुणों को तो उत्कर्ष कर आता ही है शरीर से मन से स्ट्रांग होगा शरीर से स्ट्रांग होगा शरीर में आकर्षण होगा वाणी में आकर्षण होगा सब कुछ तो होगा ही और अपने विद्यार्थी को जो पढ़ा रहा है तो उसको विनय सुमन विनयों में अर्थात विद्यार्थियों में शिष्यों में वह योगी ज्ञान को आधातुम धारण कराने में समर्थ होता है और उसको ज्ञानी बना देता है समझ गया जी। आगे। और आगे है कि अपरिग्रह स्थरीय कथनता संबोध जब व्यक्ति अपरिग्रह में स्थिर हो जाता है आवश्यकता से अधिक धन का उपयोग अपने लिए नहीं करता है आवश्यकता से अधिक विचारों को अपने लिए उपयोग नहीं करता है जितने आवश्यक है उतने ही धन का प्रयोग करता है जब अपरिग्रह में स्थिर हो जाता है योगी तो अपरिग्रह में स्थिर होने पर जन्म कथनता कथम मने कैसे किस प्रकार ता मने तहसील प्रत्यय होना किस प्रकार से ये जन्म किस प्रकार से कैसा मेरा जन्म हुआ अभी कैसा है आगे क्या होगा इत्यादि के संबंध में बोध हुआ था तब उसके जब अपरिग्रह में स्थिर होता है तब उसके मन में आता है कि ये जन्म मुझे क्यों मिला है हम अगला जन्म कैसा होगा अभी हमारा जन्म कैसा है कैसे हमें अपने जीवन को बिताना है कैसे हमारा तो ये सब का बोध हो जाता है और उसके बाद उसके अंदर ये प्रश्न आते हैं जब तक अपरिग्रह में सिद्ध नहीं होगा तब तक तो उसको यही नहीं पता है कि यह जीवन किस लिए मिला है जीवन किस लिए मिला है इसका ज्ञान तभी होगा जब अपरिग्रह में सिद्ध होगा नहीं तो वो बस अपना जीवन को केवल पैसा कमाने में अपने जीवन को बस इधर उधर करने में जीवन बर्बाद करने में इसी को अपने समझेगा कि मैं कृत कृत्य हो गया इसलिए कि अपरिग्रह स्थरीय अपरिग्रह स्थर्य अपरिग्रह में स्थिर होने पर जन्म कथनता जन्म की कथनता जो है माने ये जन्म किस प्रकार का है ये शरीर हमें क्यों मिला है हा? ये इंद्रिया क्या है इत्यादि का वह सम्यक बोध हो जाता है यहां पर कह रहा है है। अस्य भवती, योगी का होता है। क्या होता है को अहम आसम, मैं कौन था? कथम अहम आसम मैं कैसा था किम स्वित यह कैसा है यह जन्म कैसा है यह संसार कैसा है यह इंद्रियम मने या वर्तमान समय में जो संसार है इदम शरीरम या इदम जगत यह जगत कैसा है कथम इदम स्वित यह किस प्रकार यह जगत है किस प्रकार का यह जगत है केवा भविष्या मैं क्या होऊंगा आगे कथम व्या मैं किस प्रकार से होऊंगा किस तरीके से रहूंगा किस तरी एवं अस्य पूर्वांत पर मध्य शु आत्मभाव जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते बोलते पूर्वांत में क्या होगा को हम आसम में क्या था ये उसको बोध हो जाता मैं पूर्व में क्या था जब योगी को जब अपरिग्रह में स्थिर हो जाता है तो उसको आभास होने लग जाता है वह जानने लग जाता है कि मैं पहले क्या था पूर्वजन्मे क्या था कथम आसम में किस प्रकार रहता था कैसा था हम कैसे बनत थे ऐसा और या अहम कथम मन अहम मैं किस प्रकार था यह तो हो गया पूर्वांत का पूर्वांत पूर्वांत आत्मभाव मने आत्मभाव आत्मा में आत्मभाव मैंने खुद होने की आत्मभाव मने होना खुद के होने की जिज्ञासा ये हो गया आत्मभाव जिज्ञासा तो पूर्वांत आत्मा दिया था कि मैं पहले कैसा था और किम स्वित कथम स्वित इदम ये हो गया मध्येशु मध्य में मैंने कहा पूर्वांत और परांत परांत हो गया केवा भविष्या ये परांत माने अगले परांत माने पर बापर जन में मैं क्या होऊंगा ये परकाल में परांत परकाल में जो है कि के वा भविष्यामह के वा भविष्यामह माने हम कौन होंगे कथम वा भविष्याम हम कैसे होएंगे ये इसका बोध हो जाता है ये परांत का हो गया परांत काल का और मध्यसु मैने वर्तमान ये मैने पूर्व और पर के बीच में मध्य हुआ तो मध्य बने वर्तमान वर्तमान काल को किम स्वित हो गया कि यह क्या है यह कथम इदम् यह किस प्रकार है यह किस प्रकार हुआ यह जगत कैसा है यह किस प्रकार का है कैसे बना हुआ है इस सब का उसको सम्यक बोध हो जाता है बोलते जो आत्मभाव जिज्ञासा है स्वरूप न स्वरूप से उपस्थित हो जाता है उसका जो स्वरूप है आत्मभाव जिज्ञासा स्वरूप उसके जो अपने रूप है उसका जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप से जो है वह उपस्थित हो जाता है उदित हो जाता है मैंने स्व मैने आत्मा का जो रूप क्या है मैं क्या था मैं क्या हूं मैं क्या होऊंगा इत्यादि अपना जो स्वरूप है उस उस स्वरूप से उपस्थित तो स्वरूप में स्थित हो जाता है उपावर्तते मने स्थित हो जाता है वह उस रूप से समझने लग जाता है एता ये जो है यम की स्थिरता होने पर यह सिद्धियां होती है एता अच्चार अच्चार जी, अच्चार जी, एक, एक प्रश्न था कितनी गहराई में होती है ये क्योंकि लोग कहते हैं उनका पूर्व पूर जन्म याद हो जाता है अब ये तो उसमें एक तरफ तो स्वामी जी ने लिखा कि इस जन्म की बातें लोगों को याद नहीं रहती तो पूर्व जन्म की कैसे पता हो सकती है। तो इस जन्म की याद नहीं रहती तो सामान्य व्यक्ति की बात है ना? जी। इसमें हालांकि इस विद्वानों में, में मतभेद है इस बारे में परंतु ये तो है ही कि जो है कि जब व्यक्ति वह शुद्ध हो गया जब पवित्र हो गया जब वह योगी बना है उसके पूर्ण रूप से जब मन अपरिग्रह में जब स्थिर हो गया मैने ये तो अहिंसा सा, ये तो क्रम है जी अहिंसा में ये अपरिग्रह में सिर हो गए अहिंसा में ये तो सब क्रम है ये सब ये तो कहा कि इसमें सिर होने से लाभ होता है इसमें सिद्ध करने से लाभ होता है तो अपरिग्रह में जब योगी सिर हो जाता है तो वो जन्म कथान का किस प्रकार था है, और इसका बोध हो जाएगा और केवल केवल बोध नहीं होगा संबोध सम सम्यक बोध होगा केवल बोध होता तो होता चल बोध हो गया पर तो सम उपसर्ग है कि सम्यक बोध होता है उस व्यक्ति को बोध हो जाता है बोध होने लग जाता है कि भाई मैं क्या था या मैं क्या सामान्य व्यक्ति भी हम लोग भी अनुमान से भी जान जाते हैं नहीं जानते हैं जी अच्छा बताइए मनुष्य में कुछ व्यक्ति की प्रवृत्ति आपको दिखी कि ये कुत्ते की तरह कर रहा है तो हम क्या समझते हैं हम इसे क्या समझते हैं कि भाई ये कभी ना कभी कुत्ता भी बनाता मैं तो ये सोचने लग जाता हूं जिस व्यक्ति के अंदर चोरी की प्रवृत्ति है समझ जाते कि कभी ना कभी ये कुत्ता बना था तो हम सामान्य व्यक्ति जो है सामान्य जन जो है ये भी जब जैसे व्यक्ति के अंदर यदि प्रवृत्ति आती है तो या खुद में प्रवृत्ति आती है तो वो व्यक्ति जब विचारने वाला होता है विद्वान होता तो समझ जाता है कि ओ, मेरे अंदर ये प्रवृत्ति जग गई है इसको दबाना है इसको दबाना क्या है इसको समाप्त करना है इसको दगद बीज करना है नहीं तो ये फिर मुझे उसी तरफ ले जाएगा जो प्रवृत्ति अभी जगी है हर व्यक्ति के अंदर जगता है मन में वो संस्कार है तो मन में जो संस्कार है तो कभी कुत्ते वाले जगेगा कभी बिल्ली वाले जगेगा कभी जो है आ, क्या बोलते हैं कि और भी जो है सांप वाले जगेगा कि दूसरे को काट खाऊं, कभी बाघ वाले जगेगा वो जगता है और यदि उसको आपने उभार दिया उसने आपने यदि उसको उभार दिया अपने सामने तो गए परंतु तो उसको आपने जब वो जगी तो उसको आपने ज्ञान पूर्वक भाई इससे अनंत दुख मिलने वाला है अनंत ज्ञान देने वाला है बहुत इसकी इसका जो है फल बहुत गलत मिलने वाला है ऐसा ज्ञान दबाना नहीं है परंतु तो ज्ञान पूर्वक जब उसको हटा देते हैं धीरे धीरे संस्कार समाप्त हो जाता है तो फिर हम धीरे धीरे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो हम जब सामान्य जन के अंदर ऐसा होता है फिर हम अनुमान के माध्यम से भी जानते हैं तो योगी जब ये होता है वह प्रत्यक्ष करता है योगी जब उसमें स्थिर हो गया तो हमसे तो बेटर हो ही गया ना जी नहीं वो तो ठीक है जी। उसमें तो हाँ तो हमसे जब बेटर हो गया और पूर्णता पूर्णतः हो गया तो उसको आभास होने लग जाएगा तो फिर ऐसा कर्म नहीं करेगा वो फिर और आगे बढ़ेगा तो ये है तो इसमें आ, कुछ कहते हैं कि भाई इसी जन्म में नहीं याद है तो अगला जन्म आप ये भी सुने होंगे कि कुछ एक व्यक्ति है कि वो कहता है मैं पूर्व जन्म में क्या था हम हाँ? कौन मेरी माँ ये सब पता चलता है कि नहीं चलता एक बात दूसरी बात यह है कि भाई जब पूर्व जन्म है ये जब हमें पता है और वो जो है बचपन में उसके वो पूर्व जन्म को भी जान रहा होता है जब वह सोया हुआ रहता है तो पूर्व जन्म का जो स्वप्न देख रहा होता है इस जन्म का तो स्वप्न क्या देखेगा तो वह कभी हंसता है कभी रोता है तो सुख आने पर वो पूर्व जन्म के देख रहा होता कि हमने ये किया तो वह हंसा और सुख कार दुख आया तो रोया तो इस तरीके का तो उस स्वप्न में भी वह जान रहा होता है तो इस तरीके से तो वह योगी तो जान ही सकता है अब कहां पर क्या है क्योंकि हम तो योगी है नहीं ये तो साधना करने की बात है यहां पर तो सीधे कहा कि अपरिक्रम ऐसी उनसे जन्म कथान्त का सम्यक बोध हो जाता है मैं क्या था मैं क्या होऊंगा मैं इस समय क्या है मेरा शरीर क्या है ये भी व्यक्ति देखिए ना जब ये होता तो सामान हम भी जो है भाई शरीर क्या है मैं शरीर तो नहीं हूँ मैं तो बाइसेब्रकियाई नहीं हूँ मैं तो ट्रेपेजियस नहीं हूँ मैं तो जो है आ, क्या बोलते हैं, नोज नहीं हूँ क्योंकि ये सब डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय होने वाला नष्ट होने वाला है इस तरीके का तो हम लोग भी तो अनुमान से पता कर लेते हैं उसको जो है और ज्यादा ज्ञान होने लग जाता है तो चलिए और कोई तो यव वाले में हो गया है अब नियम का है तो नियम का तो फिर आप दूसरे सप्ताह अगले, पार, अगले पार। जो अलग ही प्रसंग है तो नियम का फिर नियम का जब होगा तो नियम का लेंगे शौचकाल से क्या लाभ है संतोष से क्या लाभ है ये इस सब इसमें यदि कोई प्रश्न हो और भाई जी आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं नहीं है तो मंत्र पाठ करें ओ पूर्णमद पूर्णमीद पूर्णत्दच्य पूर्णस् पूर्णमादायशिष्यतेम शांत शान्त शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते जी नमस्ते बहुत तो हाँ